बिहारी देव की जय श्री भावना साहत की जय परम पूजी श्री बड़े वाली महाराज की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्री निताय गौर हरि गौ शिगोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रव हरि गोविंद जय जय राधार गोविंद रोपाल जय जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओं जयपराश सत्यवती हृदय नन्दनो व्यास यस्य जगत प्रेरणे यमलगल प्रवर्ति त हरेकमल वंदे श्रीचैत श्री श्रीगुर श्रीपत्कम श्रीगुरू वैष्णवा श्री साद्वेतं, साद्वेतं, परिजन श्री कृष्ण श्रीमुखम साग्रजा सह गण रुना श्रीकृष्ण ततो नमस्म चीन नरोम देवी सरस्वतीये देवचो भक्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कुणामशे हे रूप दुर्द जल दयावलोक हे भट्यो ग्रुसुमते रघुनाथदासजीव मे कुमते दया तुलसी पुराण काम युवना संग की जय श्री शीता स्मरण श्री सिद्ध पार्क चरणाश्र के श्री कृष्णाधिकौदी में जैसा स्मरण किया गया उस लीला स्मरण कर रही है श्री सखीगण सबकी सर सब, उस समय निकुज मंदिर के चारों ओर घिर करके क्षार से गंधनों से श्री प्रियालाल की दर्शन कर स्व करना प्रारंभ किया है पक्षीगणों में भी श्री लुग्नि में नि में जिनका प्रवेश है उन पक्षीगणों में भी प्रवेश किया हम पक्षी है कि भीतर भी जा सकते हैं कुछ पक्षी है जो बाहर बाहरी करते हैं कुछ पक्षी उनका बड़ा सौभाग्य है वे भीतर भी जा सकते हैं मृदजन पक्षियों के साथ में वृजली में कई बार ईर्षा करते हैं कि शाम सदर के साथ में गाय आ रही है उनके साथ में लड़ने होते मृग भी चले आ रहे हैं रुक जाते हैं गांव की सीमा पर क्योंकि तो उनका गांव में प्रवेश करने का विशेष अधिकार नहीं पक्षी करके जय हो जय हो जय हो करते हुए शांतता के साथ ही साथ आप और चले जाते हैं उड़ करके वे नंद भवन के भीतर तक पहुंचा, और कभी कभी तो नंद भवन के भीतर भी घुस जाती जाते हैं तो भगाते तो भगाते तो भीतर भी ऐसे ही यहाँ कुंज भवन में ये प्रवेश कर रहे हैं कुंज भवन में प्रवेश और वे पक्षी सब कह रहे हैं पक्षी के माध्यम से उपलक्षण में उपलक्षण कहते हैं जहां एक वस्तु का वर्णन करके उससे मिलती जुलती अन्य वस्तुओं का भी वर्णन कर दिया जाए उसको उपलक्षण उपलक्षण का तात्पर्य है एक वस्तु का वर्णन हो और एक वस्तु के द्वारा उससे मिलती हुई अन्य वस्तुओं का भी वर्णन कर दिया गया। कुछ वैसे ही समझ लीजिए जैसे न्याय में चावल एक दाना बटलोई में से लिया जाता है यदि वो पगे तो और भी पंगे किसी तरह से एक की जैसी दशा है वैसी अन्य लोगों की भी दशा है इसी का वहां विशेष रूप से वर्णन किया जा है तो भी कह रही श्लोक ये बदन व्यस्त जंता पक्षीगण श्री प्रियालाल से प्रार्थना कर रहे हैं श्री राधा रानी से विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे, की। हे श्री राधे के परम सुंदर मुखवाली नयन मुद्रा मुंश इस समय आप आंखों को बंद करके सोने की प्रवृत्ति का त्याग करो नैन मुद्रा नेत्रों को बंद करना उसको छोड़ो कले बदन मासान देखो तुम्हारी सखीगण कितनी व्याकुल हो रही है इनके मुख का दर्शन करो कले मन जरा निहारो बदल मासान इनके विद्युत उद्योग भाषा जो बिजली के उद्योत मालिक प्रकाश के समान चमक रही हैं इनके मुख विद्युत उद्योग बिजली की ओर के समान भाषा में मान्य चमक का बड़ा सुंदर है, बिजली के चमक के समान जिनके मुख चमक रहे हैं रथ विकृत भूषाण व्यस्त परेशान ये सारी के सारी गोपी सखीगण तुम्हारी श्री लता विशाखा आदि सखीगण आज तुम्हारा दर्शन कर रही है और दर्शन करके तुम्हारी सेवा करना चाहती बोल तुम कैसी हो रति विगलित भूषा विश काल में जिनके आभूषण अस्त हो गए हैं और आभूषण रूप की सखी जैसे जहां पहुंची वहीं नीचे होकर के गिर गई है उसे अपने संभालने का भी होश नहीं है तो रति विगलित भूषा ति में जिनके आभूषण विगलित हो रहे हैं अस्त व्यस्त हो रहे हैं व्यस्त पर्यस्त बेशान। व्यस्त पर्यस्त बेशान। और जिनके बेश व्यस्त पर्यस्त हो रहे हैं व्यस्त होकर के विराजमान है कहीं के कहीं पहुंच रहे हैं और वहां ही वे स्थित हो, रही है। पर हो रही है। रहे हैं व्यस्त पर होकर के विराजमान हो रहे हैं व्यस्त माने या तो कहीं दूसरी जगह पर अव्यवस्थित स्थान पर पहुंच गए हैं या माने मुस्त रहे हैं लिपट रहे हैं तो व्यस्त होकर के विराजमान बिलुत तनु हे श्री राधिके हे श्री स्वामी आप बिलुत तनु आपके श्री में भी इस समय कहीं मर्दित होकर विराजमान है इस समय आपके श्री में जो है वे भी विमर्दित दिख रहे हैं देह विमर्दित दिख रही है अर्थात निद्रा में कुछ शिथिल दिख रही है वस्तु पर बिल्त तनु ये ये सारी यहां पर विराजमान हैं और ये तुम्हारा भजन अब तुम्हारी सेवा करने के लिए आई है इनको सेवा का अवसर आप प्रदान कीजिए ऐसे पक्षियों ने भी उस समय सलाह ये प्रार्थना की कि सुन के अपनी नेत्र की मुद्रा मान बंद करने की प्रवृत्ति का त्याग कीजिए अपने को खोलिए इन सखियों के के मुख का दर्शन करो जो विद्युत उद्योग भाषा बिजली की कोध के समान जो चमक रही है ये सखीगण विगलिंद रथ विगलिंद भूषा तुम्हारी सेवा करना चाहती है जिनके आभूषण, जिनके भूषा माने, जिनके आभूषण वस्त्र व्यस्त पर हो गए हैं तो है या तो सरग गए हैं या मुस गए ऐसे मिलन के समय विगलित जिनके वस्त्र हो रहे हैं जिनके बेश हो रहे हैं बिल तरंग तुम शांत तरंग होकर के विरा हो हाँ भजन की ये सब सखीगण तुम्हारा भजन करना चाहती है समेता माने एकत्रित होकर सम्मिलित होकर के ये सब तुम्हारा सेवन करना चाहती है निज कर पर पृष्टा पृष्ठा शशिमुख ललता भी सन्निभुक् पुरंगी अब इतने में ही एक कुरंगी नाम करके मृगी ये श्याम सुंदर की मृगी का मृग का नाम है सोरंग और किशोर की मृगी का नाम है सोरंगी ये पुरंगी पुरंगी माने मृगी और उसका नाम है सोरंगी माने पृथ्वी पर रंग माने जो आनंदित करे मृग का अर् होता है मृि माने पृथ्वी उस पर जो गमन करे उसका नाम मृत खमे माने आकाश में जो गमन करे उसका नाम खत तो मृग और खत जो पृथ्वी पर चले उसका नाम मृग जो आकाश में चले उसका नाम खत तो ये माने पृथ्वी के ऊपर विचरण करने वाली रंग करने वाली सुरंगी नाम करके मृगी यह आज तुम्हारे द्वार के ऊपर खड़ी हुई है ये हरिणी की एक विशेषता है कि जहा किशोरी जी होती है में प्रीति होती है इसलिए अपने शरीर की चांद ब इसलिए वहां ऋतु जी के द्वार के ऊपर खड़ी रहती है और शाम शांत को बड़ी सुविधा हो जाती है मुर्गी को देखते ही पहचान भी आती कि प्रिया जी इसी हिंदू में तो ये बने का कार्य भी वो मुर्गी करती है तो निज कर पर पुष्टा जिस पोषित हाँ किया अर्थात अपने हाथ से जिसको घास खिलाई पश्चि से प्रवेशता देखो देखो ये सोरंगी कोरंगी आज निकुज मंदिर में प्रवेश कर गई है ललित गीह शशिमुख हे चंद्रमुखी राधिके ललतांगी संगे परम सुंदर मधुर स्वर्ण में ललतांगी ललित अंग वाली है ललतांगी ये एक शब्द है ललित अंगी ये ललित अंग वाली एक वृद्धि संधि भक्ति तुम्हारी संधि में तुम्हारे निकट आ रही है किंचित अपांगे इसके ऊपर आप कृपाण पूर्वक तो अपने कटाक्ष का प्रयोग करो इस मृग के ऊपर आप अपने कटाक्ष पूर्वक नयनों का दृष्टि का प्रयोग करो सकृत मान कृपापूर्वक अपांग मैंने कटाक्ष मृगी के ऊपर डालो, डाल किस कुछ रंग माने आनंद किंचित आत्तरंगे कुछ रंग माने आनंद को आत्माने प्राप्त करके इसके ऊपर कटाक्ष का प्रयोग करो भवत भक्त प्रता था पी लेते था। जिससे यह कृतार्थ हो जाए प्रीत रेते समर्था और तुम्हारी प्रीति को प्राप्त करके तुमको प्रसन्न करने में यह समर्थ भी हो जाए जिससे आपके कटाक्षों को प्राप्त करके ये भगवृत हो जाएगी और प्रीत रेते समर्था और आपकी प्रीति में प्रीति में समर्थ हो जाएगी अर्थात आपकी प्रेम सेवा में यह समर्थ हो जाएगी आपको आनंद देने में समर्थ हो जाएगी इसका दर्शन करके आपको आनंद की प्राप्ति होगी क्योंकि दर्शन करके सजातीय वैष्णव का सजातीय जनों का दर्शन करके सब परम परम आनंदित होते हैं जो एक से व्यवहार वाले होते हैं वे प्राय साथ साथ ही उड़ते हैं यह एक कहावत भी है, से जो होते है भी साथ साथ ही रहते हैं इसलिए ये, ये मृगी आपके साथ साथ ही निरंतर निरंतर रहने वाले तो भगवत मतार था समर्था ये तुम्हारी प्रीति में परम समर्थ हो करके ये विराजमानी नव तो किसरा बुद्धिया अलंकार का प्रयोग है उसमें अब आगे दे का रे हरिणी कैसी है नव किसना बुद्धिया जाति तो विशुद्ध अरुण पद कमलते तो तो तो नाम बाहु या कितनी सुंदर है हर जगह मिलाते हुए चलते हैं ये तो की जरूरत नहीं है पर फिर भी यहाँ तुप मिलाते हुए ही ये सर्वत चलते हैं। और अपने आप जो मुरजबंध वो मुरजबंध यहाँ बत्ता चला जा रहा है तो निस ये हरिणी आपके लाल लाल कोमल चरणों का जब दर्शन करती है तो कोमल चरणों का दर्शन करके इसे यह भ्रांति होती है कि यह कोमल अभी अभी लाल रंग की नई घास है और उस घास को खाने के लिए उस घास को चाटने के लिए या विशेष रूप से आपके चरणों के पास में आ रही है तो नव किसल बुद्धिया नई किसलय नर पत्ते नव किसल नए जो पत्ते हैं लाल रंग के नए पत्ते नई कोपल उनकी बुद्धि से जाते तो विशुद्धा यद्यपि ये हरिणी जातितः माने स्वभाव का अंतर अंतर्शुद्धा परम शुद्ध स्वभाव वाली है यह हरणी स्वभाव से ही परम परम शुद्ध स्वभाव वाली है अंतर अंतर्शुद्धा निर्मल हृदय होकर के यह हरणि शुद्ध है बड़ा पवित्र पशु है यह मेध्य पशु है यज्ञ के उपयोगी पशु है ऋषियों का बड़ा प्रिय पशु है और बड़ा सात्विक पशु है जात को अंतर विशुद्धा स्वभाव यह अंतर विशुद्धा मन में बड़ा प्रसिद्ध है शुद्ध है जातोअर विशुद्ध्या अरुण पद कमल हमते लाल रंग के तुम्हारे चरण कमलों को स्वागत आज आस्वादन करने के लिए तुम्हारे पास में आ रही है एक एक प्रिये, श्री श्री की की बुद्धि से आपके पास में आ रही है स्वाभाविक रूप में तुम्हारे ऊपर विश्वास करने वाली है हृदय बाल निर्मल है जैसे तुम निर्मल हृदय हो अतः तुम्हारे पास में संकोच त्याग करके तुम्हारे चरणों को लाल समझ करके उनका स्वाद लेने के लिए आ रही, तो से ये पास में आ रही है तो सखी नाम भरंती कर सरसिज घाकर आपकी जितनी भी सखी है उन्होंने अपने हाथ में जो कमल ले रखे हैं, उस कमल से इस हरिणी को बार बार वे पीट रही है दूर दूर दूर दूर हट, हट, हट। ऐसा के उस तो हरणी को कमल से यद्यपि पीट रही है फिर भी उनकी पिटाई से रही है। ये होकर के पर होने पर, आप जैसी निर्मल चित्त के पास सुंदर शोभा ये हरणी शिव वृंदावन की हरेणी होती ये शोभा है तो तर तो सखी नाम बारंती कर आपकी सखियों के द्वारा दिए गए कर हाथ के जो कमल है, उन कमल के प्रहार को सहन करती हुई भी या, या आपके पास में ही प्रयाण कर रही है और कर सिज घातर ये उनके कर सरसिज हाथ के कमल उनके घात को पाकर के फिर चोट को पाकर के उनके द्वारा निषेध किए जाने पर या फिर ये दूर हट जा रही है, लौट करके जा रही है। इतनी भी है, है। शिशील भी है उत्सुक होने पर सकीगढ़ जिस समय कमल से इसको पीटती है उस समय ये दूर हो जाती है तो इतनी सुंदर एक दृश्य दृश्यावली जो सामने देख रहे हैं वे हाँ रहे। जैसी देख बिल्कुल यथार्थ में जैसे दर्शन कर रही है उसका दर्शन कर रहे हैं शीघ्रता से आपके पास में आ रही है परंतु तो आपकी सखियों ने अपने हाथ के कमल से इसका वालन किया है इसलिए यह दूर हट हाँ रही है उन सखियों के आदेश के बिना आपके पास में ये हरणी नहीं आ रही शशि तब फेला मात्र भोगे सखेला क्या अनुप्रास है फेला सखेला हे श्री राधिके हे चंद्रमुखी तब फेला मात्र भोगे आपके पान पान करने करने के लिए फेला का करने के लिए लिए यह का अत्यंत अध्यं हो रही हैत्पर्य है उनके अधर का रस जिस कौर में लग गया हो वो बचा हुआ जो तो कौर है उसका नाम उसे से श्री के द्वारा जो दांत से ताटा गया, से गया गया दांत दांत जो जो है है वो शेष कटी रोटी वो दांत जो शेष कौर है जिसमें अहराम उसका स्वाद भी समाया हुआ है उस ऐसे अधराम का भोजन करते समय जो अविशेष लग गया हो उस अध का नाम है फेदाल उस को के गंध का आस्वादन करके शिव महाप्रभु अत्यंत दुर्बल हो जाए कभी श्री महाप्रभु बैठे हैं और तो प्रतीक्षा देख रहे हैं सारे भक्तगढ़ कि श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद आ होगा और उस समय जगन्नाथ जी का प्रसाद आता है जैसे वैसे श्री महाप्रभु उठ करके खड़े हो जाते जगन्नाथ जी के प्रसाद की एक मर्याद है प्रसाद को भी आदर देने के लिए श्री महाप्रभु उठ करके खड़े हो जाते हैं वो कह रहे हैं कि आहा आज श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर अनोखा होगा क्योंकि की फेला लवकी महाप्रसाद से आ रही है ये फेला जो है वो की फेला इस महाप्रसाद से आ रही है प्रसाद की गंध है और उसके साथ में श्री कृष्ण के की गंध भी इसमें तो फेला उनकी अपनी दिश्ट बड़ी विशेषता तो शशमुख तव फेला मात्र भोगे सखेला ये हरिणी आपके अधरामृत से युक्त तवर शेष उसका आस्वरण करने के लिए सखेला परम परम उत्सुकता से युक्त है कि श्री प्रिया जी कोई से युक्त अपने को भी उछाल देंगी और मैं उसे ले तो हरिणी तो गई है पर तो गई नहीं है। श्री प्रिया जी के फेला को प्राप्त करने के लिए वह प्रतीक्षा दिख रही है कि श्री प्रिया मुझे मुझे देंगी तब पद जल पाना मोद मात्रा ध्यान ये तुम्हारे चल चरण चल, जल चरणामृत का पान करने के लिए ही सर्वदा अवधान सावधान हो करके ये मुरकी विराजमान है तो तर पद जल पान आपके चरण जल का जो पान है उस पान के आमोग उसके अपूर्व आनंद उसमें ही इसका अवधान माने से सावधानी लगी का चित्र आपके चरण के पान में ही दर्णतर, दर्णतर लगा है। भर, अब भाव, हाँ। मुझे अब श्री प्रियालाल का अधिक देर तक दर्शन नहीं होगा क्योंकि ये कोष्ठ में चले जाएंगे और तो कोष्ठ में प्रवेश करने का हम बनवासियों अनुमति नहीं है अधिकार नहीं है इसलिए हमको यहांदावन में ही रहना पड़ेगा गोष्ठ तो में जाने का हमारा अधिकार नहीं है विचार करके अमलोक आपके दर्शन का जो अभाव है उस अभाव की चिंता करके संजात शोका इस हरिणी के ब्रय में शोक उत्पन्न तो तो हो गया है तब मुख शशि बिंबा अवलंबा हे तब मुख शशि बिंब आपके मुखचंद्र का, का मात्र अवलोकमात्र अवलंबा ही इसके जीवन का एकमात्र अवलंब है आपके मुख चंद्र के दर्शन करने की आशा में ही यह सदा सदा जी है तो तब मुख शशिबिम्ब आपके मुख चंदर का चंद्र का का आलोक मात्र अवलंबा उनका दर्शन करने का ही इसको एकमात्र अवलंब है ऐसे के ये पद उनका संगठन किया उनका है तो हे शशिमुखी आपके फेरा आपको प्राप्त करने के लिए उत्सुक है आपके चरणाम को प्राप्त करने में ही इसका ध्यान लगा हुआ है आपके अवलोकन का अभाव होने वाला है यह विचार करके इसके हृदय में शोक भी उमड़ रहा है और आपके मुखचंद का दर्शन प्राप्त करके उस मुखचंद के दर्शन को सहेज करके आपके हृदय में उस छवि को रखना चाहती है जिससे वियोग में उस दर्शन की स्मृति में यह जीवित रह सके इसलिए आपके दर्शन का ही इसे एकमात्र अवलंबन मानो उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग है या और मुख्य शशि इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग मानो या अवलोकन करने पर का ही अवलंबन लेकर के आई हर अथ कु तेर युगमित प्रेम यमल बिमल मुक्ता माल्य आचार वक्ता नियत मुकुलशय निर्भुन आगल सरकार कितनी कृपालु है और कैसे खिलाड़ी उनके खिलाड़ी पति का वर्णन कर रहे हैं कि जब मुर्गी आती है तो श्री श्याम सुंदर उस को अपने पास में बुला करके उसके ऊपर हाथ फेरते हुए जब बैठे हैं विराजमान होते हैं मुर्गी शाम सुंदर के श्री हस्त को प्राप्त करके अपने नयन को बंद करके चुपचाप बैठी है और श्याम सुंदर इसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं क्या भाग्य है उस मुर्गी का श्याम सुंदर हाथ फेर रहे हैं और शाम सुंदर हाथ फेरते फेरते अपनी मोती की माला उतार करके उस हरिणी के नेत्र को नाप करके देखते कितना बड़ा और ये नेत्र को नाप करके फिर अपने हृदय में कल्पना करते हैं प्रिया जी के नेत्र कितने बड़े थे और ये जो नेत्र है ये कितने बड़े हैं वे सुंदर है कि ये सुंदर है ये ऐसा कहकर के तुलना कर रहे हैं अपनी मोती की माला से हरिणी के नेत्रों को नाप रहे हैं कि प्रिया जी के नेत्रों की बराबरी कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। यद्यपि प्रियाजी, तो प्रियाजी के नेतृत्व प्रिया जी के हैं फिर भी कहते हैं कि मोतियों की चमक उन चमक के साथ में जब हरणी के नेत्रों की चमक उसकी तुलना करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं शाबाश शाबाश बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये नेत्र भी कोई कम नहीं है ऐसा अरे हरणी तू धन्य है कि श्याम सुंदर तेरी चमक की भी प्रशंसा करते हैं और तेरे आकार की भी प्रशंसा करते हुए आप परम परम आनंदित होते हैं और तेरे नयनों में शिव प्रिया के नयनों का कुछ आभास दर्शन करके क्या आवश्यकता जो है उसमें सही प्रीति इसलिए तू तो हमारी प्रिय सखी है अप्रियो पत्नी को कथाई शाम सखी सुंदर मच्छु को होगा वही श्री श्रीमद् श्रीमदभागवत में राजपंचाध्याय के जो वचन है वो अपी एण बधु तू भी हमसरी की है जैसे हम गोप वधु है और श्याम सुबह प्रीति करती है इसी प्रकार है तू एध मृत्यु वधु और प्रीति करती है शाम सुंदर से तो तेरा हमारा दोनों का व्यवहार वह कहीं परम पुरुष में परम पुरुष में ही तेरा हम दोनों का व्यवहार है तो तू हमारी सहेली कह करके पर भाव जैसे की ऐसे ही तुझ में भी दुर्लभता तेने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया प्रिया प्रिय गात्री संबंध शाम श्याम सुंदर जरूर प्रिया के साथ यहां से गए होंगे जो तेरे ऊपर उन्होंने दृष्टि डाली होगी इसीलिए तेरी आंखों में इतनी चमक तो अपे, अपे तुझे छूते छूते हुए हुए मैनों से तेरे अंगों को हुए, तेरे ऊपर कृपा करते हुए कभी हाथ से तुझे सहलाते हुए शांत कर यहां से गए होंगे इसलिए सुनिर्मृत्त बच्चे तो वहा तुझ में इतनी निर्वृत्ति आ रही है इतनी आनंद सुख तुझमें आए हैं। वो अच्छु जरूर गए होंगे जो रस में माधुरी में कला में, में सारी दलित कलाओं में होकर के विराजमान है कहीं किसी रस की पद्धति में न्यूनता उनमें है ही नहीं, नहीं रस की प्रचूर्णता उनमें विराजमान है तो यहां पर भी उसी भाव का निर्पण कर रहे हैं कि हर शांतर अति नेत्र नेत्रों का नाप ले कर देखते हैं तो फीता कहा है युगम अमाय प्रेम यस्या प्रमाय तेरे नेत्र युग में अमाय माने माया रहित मनुष्य तेरे नेत्रों में शुद्ध अमाय बिना वाला प्रेम प्रेम है अमायाला कल्पना करके कि तेरी आँखों में शुद्ध प्रेम भरा हुआ है ऐसी कल्पना करके श्री श्याम सुंदर उस समय किमल विमल मुक्ता माला सुंदर मोती की माला से तेरी आंखों की लंबाई माप करके देखते हैं कि प्रिया के बराबर नेत्र है या नहीं तुलना करते हुए विराजमान होते हैं और उस समय फिर कहते हैं चार वक्ता आह ये नेत्र भी बड़े सुंदर हैं मोती के समान ही चमक रहे हैं मेरी जो मोती की माला है इस मोती की माला के समान ही ये नेत्र चमक रहे हैं तो किमल विमल मुक्ता माल चारो वक्ता माला से मिमीते बेरे बे नेत्रों का नाम लेते हैं और चारो बहुत सुंदर बहुत सुंदर वाबा बहुत अच्छे हैं ऐसा कहते हैं भक्ता ऐसा बोलते चारों नियतम उपान संशयम विधरा अपने मन के संशय को दूर करने के लिए कि प्रिया के नेत्र ही बड़े दिख रहे हैं पर तो संशय दूर कर लो उस संशय को दूर करने के लिए नाप करके देख लेते हैं फिर कहते हैं हाँ मैं जो कह विचार कर रहा था कि प्रिया के नेत्र कर्नायक लंबी है कानूनचारी है ऐसे ही ये मेरा विचार वह ठीक था इन हरणी के नेत्र से भी अधिक विशाल होकर के वे तो नियतम माने निश्चित रूप से उपमान पहले जो उपमा उपमान समानता पहले जो समानता कर रही थी, उस संशय को निर्दान संशय को दूर करते हुए वे करके देखते अलंकार का प्रोग है कि तो मानो अपने संशय को दूर करने के लिए नाप करके प्रिया के नेत्र को देख देखी के नेत्र को देखते हैं और मोती की तुलना में उसे चार, चार ऐसा सुंदर है ऐसा उत्पेक्ष अलंकार साल का प्रेम बत्या ऐसे जिससे व्यक्ति शक्ति प्रभु के द्वारा किसी किसी सुकमि को ही प्राप्त होती है शक्ति निपुणता और अभ्यास ये तीन वस्तुएं मिलकर के एक साथ काव्य के निर्माण में हेतु होती है काव्य प्रकाश में कहते हैं कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याणा काव्य की शिक्षा अभ्यास इति इतुस्वी तीन वस्तुओं को बताया परन्तु उनको इति हेतु ही कहा स्तर हेतुस्तरूप तो ये तीन वस्तु मिलकर के एक साथ काव्य में हेतु होती है शक्ति शक्ति बनी ईश्वर के द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की कुशलता फिर निपुणता निपुणता कैसे आएगी काव्य शास्त्र आदि अवेक्षण कि जिसने शास्त्र का अध्ययन किया हो शास्त्र का अध्ययन किया हो लोक का अध्ययन किया हो तब उसमें निपुणता आएगी और तीसरी चीज है अभ्यास अभ्यास काय के द्वारा आएगा काव्य की शिक्षा अभ्यास। गुरजनों के पास में बैठकर के जिसने काव्य के तत्वों का अभ्यास किया हो तो गुरजनों के पास में बैठकर के गुरजनों की शिक्षा के द्वारा काव्य रचना करने का अभ्यास किया हो शास्त्रों अनेक प्रकार के शास्त्र दर्शन भी है उसमें काफी शास्त्र भी है व्याकरण भी है उसमें मीमांसा उसमें अनेक अनेक जो शास्त्र हैं अनेक अनेक शास्त्रों का दर्शन और ज्ञान का भी प्रयोग किया हो और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए क्योंकि काव्य समाज का दर्पण है और अरस्तु जैसा जो यूनानी विचारक रहा वो ये कहता है कि किबी जो है वह समाज का दर्पण है साहित्य समाज का दर्पण है तो ये कहीं विचार रहा तो ऑब्जर्वेशन में उसका समाज के प्रति और शास्त्र के प्रति उसका ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए उसमें अपनी भावुकता भी होनी चाहिए और जनों के पास में बैठकर के वस्तु को प्रस्तुत करने की जो क्षमता है अभ्यास वह होना चाहिए तो शक्ति निपुणता और अभ्यास ये तीनों वस्तुएं एक साथ मिलकर के कमता बनकर के विराजमान होती है तो इतनी निगदित व्यक्तिया सारिका प्रेम वक्तिया सारिका स्वयं प्रेमपति है भावुक है तो भावना को तो समय होती है प्रत्येक व्यक्ति में भावना होती है पर प्रत्येक व्यक्ति कभी नहीं हो सकता है परंतु ये सारे का प्रेम होने पर भावता से युक्त तो होकर के निगदित अपने भावों को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सफल है और उसकी अभिव्यक्ति में कहीं दोष भी नहीं है निगदित व्यक्तिया सार का प्रेम वो सारे का प्रेमती है वह इस से, प्रकार से सुंदर प्रकार से निगदन कर रही है सुंदर प्रकार से कथन कर रही है जिसमें उसका जो लोक ज्ञान है शास्त्र ज्ञान वह भी कहीं प्रकट हो रहा है उसमें बिंब भी प्रकट हो रहे हैं उसमें दर्शन भी प्रकट हो रहा है और भाव भी प्रकट हो रहे हैं है। ऐसे निरलित सुखद तो पद पड़ पदार्थ सुख देने वाले पद पड़ और पदार्थ इनको भी उसने अपनाया हुआ है सुंदर पद माने शब्दों का उसने प्रयोग किया है सार्थक शब्दों का वन प्रयोग कर रहा है और उन शब्दों की शक्ति भी अद्भुत है शब्दों की चारों प्रकार की शक्ति अविधा शक्ति व्यंजना शक्ति लक्षणा शक्ति और तात्पर्य शक्ति तो अविधा लक्षणा व्यंजना और तात्पर्य तीनों प्रकार के जो पदार्थ वे तीनों प्रकार के पदार्थ उसमें प्रकट हो रहे हैं साक्षात संकेतित अर्थ का नाम है अविधा जहां कोई शब्द कहने से सीधा सीधा एक अर्थ प्रकट हो गाय कहने से शासनात्मान पशु जिसके गले में झागर है इसको हम कहेंगे ऐसे पशु का बोध हो जाए हम कहेंगे अविधा लक्षणा कहेंगे जहां मूल अर्थ में बाधा आने पर उससे मिलता जुलता कोई अर्थ ग्रहण कर लिया जाए जैसे गंगायान घोषा यह घर गंगा में उसका घर ये बस्ती है तो नदी के प्रवाह में तो बस्ती नहीं होगी गंगायान कहने का मतलब है नदी तट गंगा शब्द का होता है नदी का प्रवाह परंतु तो प्रवाह लेकर के तट लिया जाए तो जहां संबंधित कोई अर्थ दिया जाए उसका नाम होगा लक्षण जहां संबंधित अर्थ से भिन्न भी कोई अर्थ प्रकट हो अर्थात वह घर बड़ा शीतल और पवित्र है ये शैत्य पालन इस भाव को जहां प्रकट किया जाए वो हो गया ही व्यंजन तो अभिदान लक्षणा व्यंजन इससे भी बढ़कर के फिर एक अन्य अर्थ उनकी प्राप्ति हो जहां तक शब्द जा रहा हो वहां तक उसका अर्थ निकले वो है तात्पर्य वृत्ति भक्ति मार्ग में वैष्णव आचार्यों ने तात्पर्य वृत्ति को ही मुक्त करके माना और उन्होंने कहा कि वेद का निरूपण वैदिक साहित्य का निरूपण वृत्तियों के द्वारा नहीं हो सकता है वहां पर शब्दात्मक होने पर भी मुख्य रूप से तात्पर्य होती है ब्रमन, है, है, है। शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं उसका किया जा सकता है परंतु शब्दों में जो तात्पर्य वृत्ति है उसके द्वारा उसका मुख्य रूप से निरूपण किया जा सकता है इसलिए तात्पर्य वृत्ति को ही क्ष करके मानते हैं अविधा वृत्ति को नहीं मानते हैं व्यंजना को नहीं मानते हैं तात्पर्य को ही मुक्त करके मानते हैं जबकि ज्ञानी जन वे भाग वृत्ति के द्वारा वेद के तात्पर्य को निकालते तो ज्ञानी जनों का जो तात्पर्य है, है वह है कुछ छोड़ो कुछ ग्रहण करो तत्व तो मसी आदि वचनों में जीव की अल्पज्ञता अल्पेश्वरता का त्याग कर दो और ईश्वर की सर्वज्ञता सर्वेश्वरता इनका भी त्याग कर लो अंश में जीव और ईश्वर इनकी एकता को ग्रहण करो ये हो भाग लक्षण इसको कहते हैं जहां जल लक्षण आधा छोड़ा आधा ग्रहण कर लिया कुछ भाग छोड़ा जाए कुछ को ग्रहण किया जाए वो हो गया जहां जाल लक्षण तो वेदांत जहां जाल लक्षण के द्वारा है लक्षणा में अविधा को छोड़ा नहीं जा सकता है पूरी तरह से अविधा को भी ग्रहण किया जाएगा और एकदम अन्य अर्थ भी ग्रहण नहीं किया जाएगा ऐसे ही श्रुतियों के शब्दों को भी ग्रहण किया जाएगा पर शब्दों को ग्रहण करके कुछ अंश छोड़ते हुए प्राकृत अंश को छोड़ते हुए HEY, चिन्हय अंश को ग्रहण करके जहां वेद का अर्थ निकाला जाए तो वो हो गया जहा जक्षणा या भाग लक्षणा स्वयं देवदत्ता या वही देवदत्त है तो तत्काल तद विशिष्ट बचपन में हमने किशोर अवस्था में उस देवदत्त को देखा क्या स्मार्ट था कैसे उछलकूद करता था और अब बीमा के बहुत दिन से बीमा पड़ने के बाद में आया है लठिया लेने चला रहा है पहचानने में नहीं आया कौन है स्वयं देव दत्ता ये तो वही देव दत्त है तो देवदत्त के तत्काल तद्देश विशिष्टता का त्याग किया और एक तत्काल एकदेश विशिष्टता का भी त्याग किया उसके बूढ़े रोगी बने का भी त्याग किया और बचपन के चंचल सुंदर रूप का भी त्याग किया देवदत्त अंश में दोनों व्यक्ति एक है ऐसे ही जीव की अल्पज्ञता अल्पेश्वरता और ईश्वर की और सर्वेश्वरता इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो चैतन्य अंश में शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ऊपर दो के विराजमान हो जाएंगे इसको कहते हैं भाग लक्षण तो ये जो सारिका है सुखद पद पदाव सुखद पदों का भी प्रयोग कर रही है और पदार्थ में चारों प्रकार की जो शक्तियां हैं उन चारों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर रही है अविधा शक्ति का भी लक्षण का भी व्यंजना का भी और मुख्य से तात्पर्य शक्ति का भी कर रही है और इस समय तात्पर्य ये है कि हे प्रियालाल और आप जल्दी से गोष्ठ में पढ़ लोग्न में रहने की जरूरत नहीं क्योंकि अंधे था गुरुजन आ जाएंगे गुरुजन चिंता में पड़ जाएंगे तो उनको चिंता में मत डालो उससे आपको कहीं असुविधा हो जाएगी तो सुखद पर पन पदार्थ ये सारे का सुखपूर्वक पर पन पदार्थ इनके वाच उत्तापन अर्थांग वाणी को उत्थापन करने वाली है वाणी को बोलना है और इसकी वाणी में तात्पर्य वृत्ति ही प्रधान है वेद का तात्पर्य मुख्यतः तात्पर्य वृत्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है अन्य वृत्तियों के द्वारा उसका तात्पर्य नहीं जाता वेद के अर्थ को नहीं पाला जा सकता है क्योंकि कहती है या तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्त मनसा साहब उस ब्रह्म का वर्णन करने में वाणी जाती है है है वर्णन करती पंत से लौट लौट आती और करके फिर कहने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति सुमेर पर्वत की परिक्रमा देने के लिए गया बड़ा ता ताकतवर था पर सुमेर पर्वत तो बहुत बड़ा है उसने सुमेर पर्वत की परिक्रमा देते हुए सुमेर पर्वत का कुछ हिस्सा किया देखा जब उसने देखा क्या अरे अभी तो कहीं है ही नहीं मैं तो अपनी पूरी परिक्रमा की यात्रा का कहीं एक प्रतिशत भाग भी पूरा नहीं कर पाया हूं वो भी बहुत हो गया मेरे का व्यक्ति इतना आकर कर वो भी एक प्रतिशत भी नहीं देख पाया है इसलिए हार करके जब लौटा किसी ने पूछा तुमने सुनेरू का दर्शन कर लिया तो वो व्यक्ति यही कहेगा मैंने नहीं देखा नहीं देखा ऐसे ही जितना उसने देखा उतना वर्णन कर रहा है वो सत्य है तो वेद जितना वर्णन कर रहे हैं वे सत्य है परंतु तो वेद कहते हैं कि हमने जितना वर्णन किया केवल इतना ही वर्णन नहीं है इससे बहुत कुछ वर्णन बाकी है हमने जितना वर्णन किया केवल इसी रूप में उसका वर्णन नहीं हो सकता है इसके अतिरिक्त भी अन्य दृष्टि से भी इसका वर्णन किया जा सकता है और हमने जो वर्णन किया जो अर्थ हम निकाल रहे हैं यही अर्थ हो ए, ऐसा नहीं है इस हमारे वचन का भी जो व्याख्या करने वाले हैं वे अनेक प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं ऐसे नेती नेत शब्द कहकर के वस्तु की अपरिमित अपने वर्णन की सीमितता और वर्णन की दृष्टि की भी अनंतता इन तीनों का मेथी मेति शब्द के द्वारा बोध करा दिया जाता है परंतु इसलिए तात्पर्य वृत्ति से ही उसके अर्थ को निकालो केवल शब्द वृत्ति से ही उसके अर्थ को नहीं निकाला जा सकता है शब्द वृत्ति से कहीं भी अटक जाओगे तो अटक करके रह जाओगे तो ये सालिका जब बोल रही है सुखद पद पदार्थ सुंदर पदों का भी प्रयोग कर रही है अच्छा और तात्पर्य वृत्ति मुख्य रूप मुक से प्रस्तुत कर रही है तात्पर्य वृत्ति ही प्रधान होती है तात्पर्य वृत्ति कहते हैं दीर्घ दीर्घ तरह जैसे एक चलाने वाला के शत्रु ऊपर जब मारता है तो उसका उसके उसके को भेद करके कवच को भेद करके उसके अंतर वस्त्र को भेद करके उसकी त्वचा को भेद करके उसके केशों को भेद करके उसकी त्वचा को भेद करके उसके मांस को भेद करके उसकी धमनियों को भेद करके उसके रक्त को भेद करके उसकी अस्थि को भेद करके उसके मज्जा को भेद करके उसके वीर को भेद करके, उसके प्राणों का करने का है उसको कहते हैं दीर्घ दीर्घ ऐसे ही शब्द वी दीर्घ दीर्घरण से किसी उस पर तात्पर्य को प्रस्तुत करते हैं तो यह जो सारिका है प्रेमपति सार का या जो कुछ भी वर्णन कर रही है भी सुखद पद पदार्था तात्पर्य वृत्ति से रस तो का जो परम परम सार तत्व है उस सार तत्व का निरूपण कर सकने में यह सार का परमपरण कुशल है वाच भाप नारे वाणी को उत्थापन कर रही है जिससे अर्थ भी प्रकट हो रहे हैं यदिम विरम पत्र स्तंभ प्रणय यदि जब ये कुछ रुकी इसने जितने समय अपने गायन में मूर्छा मूर्छना ली उस मूर्छना काल को देख करके पत्र स्तंभ प्रणय पत्री जितने भी अन्य पक्षी है वे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा कहते हुए बीच में बोलते हैं और तम प्रणय श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगते हैं भी प्रशंसा करते हैं तो सुंदर वर्णन किया और उसकी कविता की भी और तम प्रणय श्री राधा कृष्ण की जय राधा कृष्ण की जय ऐसा कहकर के ये पक्षी भी तम प्रणय श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं समुपति निकुंजा समुपस निकुंजा ये पक्षी निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं और प्राप्त सम्मोध कुंजा इनको अपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो रही है ये पक्षी न इस तरह से प्रवेश कर रहे हैं अथ शैन सतृष्णन मास कृष्ण उस समय नींद के लिए जो तृष्णा मुक्त तो हो रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण को इन पक्षियों ने अवबोध प्रदान सारे पक्षी बोले और पक्षी बोल करके पक्षी चुप हो गए उस समय शुभ बोल रहे हैं तो अन्य सारे पक्षी चुप चुप हो गए श्री बैकूंठ वर्णन में तृतीय स्क्रम में वर्णन किया है कि वृंदराज जिस समय हर कथा का दयान करते हैं उस समय जितने भी पक्षी है वे सब चुप हो जाते हैं वैकुंठ वैकुंठ के भोरा जिस समय भगवान के गुणों का दान करने के लिए बैठते हैं उस समय वहां पर जितने भी पक्षी है वे सब चुप हो जाते हैं इसी तरह से जितने भी पुष्प है वे श्री तुलसी महारानी की तुलसी महारानी जो आपकी गंध शांत को इतनी अधिक प्यारी है कि हम कमल मानते आदि की गंध भी उनको भी प्यारी नहीं जितनी तुलसी की मंजिली की गंध या तुलसी के पत्ते की गंध तो श्री बैंकुठनाथ को प्यारी ऐसे तुलसी जी की मेहमाना कह तो यहां पर सारे पक्षी जब मौन हो गए कृष्ण उस समय शैन सत्म की जो है शुक्र के उनकी पंक्ति उन्होंने बोधिया मास कृष्ण श्री कृष्ण को बोध प्रदान किया कृष्ण हर्षोत्सुक जो कृष्ण के हर्ष में अन्य जितने भी उत्सुक हो आप अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो रहे थे ऐसे शुकानों की यह पंक्ति उस समय कृष्ण को बहुत प्रदान कर रही है दक्षिण जो की पंक्ति है वह कृष्ण के केवल हर्षित्व में उत्सुक होकर के कृष्ण को बोझ दे रही है श्रवण सुखद सौ शब्दार्थ रंगे इनका नाम ही है शुक्र शुक्रसे कहेंगे कथयति इति शु जो शोभन प्रकार से लीला का गायन करे उसका नाम है शुक्र इसलिए यह यथार्थ में अंितार्थ में शुक्र करके ही विराजमान है श्रवण सुखन सौम्य इनके बचन काम को सुर देने वाले बचन माने परम परम कान को मीठे रखने वाले हैं श्री शुक्र का कंठ भी था फिर कंठ के बाद में शब्दों का चयन वर्णों का चयन वो बड़ा ही फिर उनकी जो पदावली और उनका जो छंद है वह छंद और छंद के साथ में जिस तरंग के साथ में वे गा रहे हैं वह गायन भी अत्यंत अत्यंत मीठा होकर विराजमान है जो गुणनाथ है वह भी अत्यंत मीठे विराजमान है तो श्रवण सुखद को अच्छे लगने वाले में कान ठक ठक लगने वाले मूर्धन्य कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है बल्कि कोमर कांत पदावली का ही प्रयोग किया गया है स्निग्ध शब्दार्थ रंगे जहां विराजमान है और कठिन समासों को भी सरल करके करके संगीत के साथ में ढालने वाला बना करके जहां पुस्तिक किया गया है ऐसे सरस तल मनल पी सरस तल बने अनेकों अनेकों पूजित सीधल पही पूजन के साथ में यह शुभों की विगति कृष्ण बोधे कृष्ण को बोध प्रदान करती हुई विराजमान हो है। इनकी बोली कहती है पूजित कैसा है इनका पूरा कैसा है पूजित कैसा है बोले सीधु कल बई माने अमृत अमृत के समान सीधु कल पी अमृत के समान इनका बोलना प्रणय रसगधीरा चार शब्दार्थ शब्दार्थि कल सुम कंठा प्रेम जल में समय के, चक्रु चलते न खुब्धा काल काले प्रणय रस गंभीरा शोकों का विशेषण है कथा समझने वाले, वाले है चार शब्दार्थ धीरा चार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सतदा रसाव शब्दों का प्रयोग करेंगे कहीं भी अश्लील या कहीं ग्राम्यता का दोष इनकी वाणी में नहीं आएगा ग्राम्यताश्लीलता उनका दोष इनमें नहीं है सहज सरल जो शब्द हैं रसपूर्ण शब्द, को उद्रेक करने वाले भाव दे, दे, दे, उद्रे करने वाले शब्द उनको ही ये प्रणय प्रकट कर रहे हैं प्रलय के रस रस्थ में रस की गंभीरता को बचाने वाले हैं प्रलय रस गंभीर चार शब्दार्थ ही सुंदर शब्द और अर्थ दोनों तो ही दृष्टियों से शब्द की दृष्टि से भी इनकी रचनाएं बड़ी सुंदर है और अर्थ की दृष्टि से केवल तुकबंदी करने ना यहां मुख्य वस्तु नहीं है गद्य को पद्य में छंद में भाग करके ना यहां कोई कविता नहीं है उसको तुकबंदी कहा जाएगा जब तक वहां हृदय तो को छुए नहीं हृदय को भेदे नहीं तब तक, तक वह रसपूल वाक्य रचना नहीं होगी इसलिए चार धीरा जिसमें शब्द और अर्थ इनकी चारता चारों और ये शुक्र धीर कंठ में से गायब कर रहे हैं वक्ता की विशेषता होनी चाहिए कि वह ज्यादा जोर से चीखे नहीं चीखे ना तो कितनी देर तक कथा कह पाएगा घंटे आ घंटे में कोई गला बैठ जाएगा आवाज फट जाएगी दूसरे हानि कह पाए इससे धीर कंठ और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी आवाज कहीं तक पहुंची ही नहीं खुद ही सुन दे तो धीरकंठ में जहां उसके स्वर दूसरों तक ऐसी ये शुक्र परम मधुर स्वर में धीरक में अपनी कथा का गायन कर रहे हैं कल सुमध कंठा जिनके बोली में भी के कथन में भी एक लय विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि पद्य की ही आवश्यकता हो गद्य भी एक लय से युक्त होती है काव्य शास्त्र में तो यह कहा गया कि गद्यम कवि नाम निक्षम रन थी गद्यम कवियों की कसौटी कहा गया कोई कवि गद्य में कितनी सुंदर प्रकार से बात को कह सकता है ये उसकी बुद्धिमत्ता की उसकी कलात्मकता की कसौटी इसलिए पद्य के में संगीत के बहाने संगीत की तिपाही के ऊपर संगीत के आ, किसी व्हील चेयर के ऊपर यदि कोई रस का परमिशन किया तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है जहां गद्य है वहां संगीत चलेगा नहीं और उस समय रस को परिवेश करना यह की शुक की जो पंक्ति है उसकी ये अपमर कंठा प्रेम जल्पेशु अपंठा प्रेम जल्प करने में यह अकुंठ होकर के विराजमान है जल्प दस प्रकार के हैं को बिजल पर जल्क और वे दस श्री गीत के वे अमरगी दस जन्म तो जल्कु जल्कु ये सारे दस जो रहे हैं वो इन समय में भी अपुंठ था कुंठ होने वाले नहीं है सत्य समय विवेके उस समय समय का विवेक इनको धारण हो रहा है इसलिए समय विवेक के सती समय आ गया है ऐसा करके चक्र इनमें कुछ विवेकों ने श्री प्रियालाल इन दोनों को बोध प्रदान किया ऐसे विशेष का भजन करके अब एक जनरल सिद्धांत देते हैं वही अर्थांत्यास का विशेष का भजन करके एक जो यूनिवर्सल सल है उसको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं एक उसको प्रस्तुत कर रहे हैं नक्षल्धा जो विदग्ध होते हैं वे लोग काल में विमुख नहीं होते किस समय क्या करना है जब उनको अच्छी तरह पता होता है तो ये एक सूक्ति दे दी यह एक अका जो सत्य है उस सत्य को भी प्रस्तुत कर दिया अर्थांतरिया का यह पर्व सुंदर प्रयोग हो तो गया है सुभग रजन शेषे स्वाप गेहे सुशेषे तमित जननी संशय स्वम धुन हे सुभा आपकी मा यशोदा इस समय ये ही विचार कर रही है कि रजन शेषे स्वाब कि सुशेषी रजनी समाप्त हो जाने पर भी रात्रि समाप्त होने पर भी अभी लाला अपने शैन धर्मे स्वाव गेह शैन धर्म गे सुशेषे सो रहा है माँ तो यही विचार कर रही है कि लाला अभी भी अपने शय घर में सो रहा है इसलिए तुम्हारी माँ उनके हृदय में कोई संशय नहीं है और वे अपने संशय को दूर करके यही विचार कर रही है कि तुमको जैसे मैं उनको शैया घर में कल सायकाल में सुना करके आई थी लाला अभी भी वैसे ही सुनाशय जी आप यहां विराजमान तो में है अब जल्दी से आप वहां पहुंचाओ तो फिर मैया को व्याकुनता नहीं होगी और मैया जो संशय अपना दूर किए हुए है फिर वो संशय संशयशील हो जाएगी वो उचित नहीं होगा समय मत विद्वा जागरण इसलिए आप समय को जानो और जागरण करने के लिए त्वरित त्वरा करो जागरण करने की अब जरा झपटा करो जागरण करने की अब शीघ्रता करो स्वयं में मंत्री कुछ ही देर में स्वयं श्री राधिका उपग्रंत्री वे तुम्हारे पास में तुम्हारे शैया भवन में पहुंचने वाली है मंत्री क्योंकि ही उनको इस बात की सलाह देने वाला है कि कन्हिया चागो क्यों नहीं चमचा इसलिए स्नेही उनको मंत्रणा देने वाला है स्नेह मंत्रणा देने वाला है यहां पर परेशन जो आ, अचेतन वस्तु है वह अचेतन वस्तु भी मानव मानवीकृत करके की गई है ये मानवीकरण अलंकार यहाँ पर रूपक का ही अगर स्वरूप है वो ही यहाँ पर प्रस्तुत किया तो सोह रजनी शेषी सुंदर रजनी के, के समाप्त होने पर भी भवन में कधैया शयन कर रहा है ऐसा विचार करके मैया का संदेह इस समय दूर हो गया है वह इस समय तुम समय को जान करके जागरण करने के लिए शीघ्रता करो क्योंकि स्वयं शिवरात्रोदा इस समय तीन तुम्हारे पास में पहुंच जाएगी नेह ही उनको इस बात के मंत्रणा देगा और अंत में कह रहे हैं कमस समय भेद सर्व भेदता तुम समय को जानने वाले हो सर्व भेदता सारे दुख का वेदन करने वाले हो भवश भवन बंधु आप सारे भवन के बंधु हो सदगुण ग्राम संधु संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों के ग्राम माने समूह उनके समुद्र संपूर्ण गुण ग्राम अर्थात गुणों गुणों के समूह के समुद्र अर्थात सारे सद्गुण तुम में विद्यमान हैलपन मूर्ति मन मोट कल्पन इस समय ब्रदत भवन तलपन इस समय शहया की तल पर मूर्ति मन मोट कल्पन तो मूर्तिमान मोद के समान हो वृद्धति भवन बने भवनों की जो पंक्ति है पंक्ति मेर, में शैया के ऊपर मोद कल्पन आप मूर्तिमान मोद होकर के विराजमान हो यद्य तदप्त उदर चो इसलिए पे आप वहां विराजमान हो जाओगे तब मुंश स्वस्थि इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि आप स्वस्थ से स्मर्क तुम हम सबको को अपूर्व सुख प्रदान करो तो ये वृतति भवन वृतमन लता वृत्तिमन लता ये लता का भवन का जो तल्प है वो माना मूर्तिमन मोर तल्प या आनंद का ही स्वरूप है माना मुकुंद की जोश तल्प है शैया है यह आनंद का आमोल का स्थान है चो। फिर भी इस शैया को अत्याग करो स्वस्थ पे असमान उगज इससे ही तुमको तो कल्याण की प्राप्ति होगी इसलिए जल्दी से घर में पहारो मध मधु युवा प्राप्त दोषार्थान क्योंकि इस समय मतवाले मधुपुमान भोड़े मधुपुर युवाओं का समूह युवक भोड़ों का समूह प्राप्त दोषार्पान दोषाम रात्रि के अवसान को प्राप्त करके चुंद कुसुम बनाता फूलों के बंद को तैयार करके बनता आज स्वप्न का उद्यापन कर रहे हैं उद्यापन का माने किसी नियम को छोड़ दे। उसको कहते हैं उत्माने ऊपर यापन माने जीवन का निर्वाह करना वृद्ध नियमों से ऊपर होकर के जीवन का निर्वाह करना उसको कहते हैं उठा दिया है एक जो सीमा है उसको उठ करके ज्ञापन माने जीवन को व्यतीत करना उसको कहते हैं उद्यापन अर्थात वृत्त में जो नियम लिए थे उनसे ऊपर उठ करके अब नियमों को छोड़ करके हम जीवन का निर्वाह करेंगे इस प्रकार यह स्वापन उद्याप बनता है स्वप्न को त्याग करके ये भोरा विराजमान हो रहे हैं मध्य युवा घोरे विराजमान हो रहे हैं था कमल कोई -कोई उनकी विधि में भी जा रहे हैं सत्य समय विवेके के दूर लोग सत्य समय के इनमें कुछ इनमें कुछ लोग लो जा रहे हैं सत्य समय विवेके विपूंत लोग समय आने पर विवेक से कौन लोग विमोहित होते हैं सामान्य जहा विशेष से या विशेष का सामान्य से जहां अनुमोदन किया गया वहां पर अर्थांतर होता है तो जनरल जहां विशेष स्पेसिफिक के द्वारा किसी चंदन सिद्धांत को दिया जाए या चंदर सिद्धांत कहकर जहां किसी स्पेसिफिक सिद्धांत का वर्णन किया जाए वहां अर्थांत पर अर्थांत्यास होने का होता है किसी को निगम और आगमन शैली कहते हैं निगम शैली कहते हैं जहां पर पहले सामान्य सिद्धांत का वर्णन किया जाए फिर किसी विशेष का वर्णन किया जाए मनुष्य मरणशील है देव एक मनुष्य है इसलिए वो मरेगा यह होगा इंदिर शैली आगम कहेंगे जहां पर विशेष का वर्णन किया जाए और फिर उससे निष्कर्ष निकाला जाए उसको हम कहेंगे आगम शैली जैसे देव एक मनुष्य था इंद्र एक मनुष्य वरण एक मनुष्य था वह मरा इसलिए मनुष्य महर्षि है ये पीछे एक निष्कर्ष निकाला इसको हम कहेंगे आगम शैली तो आगम व निगम दो प्रकार की शैली है तो यहां पर जो आगम शैली है वो ज्यादा प्रभावशाली है शिक्षा क्षेत्र में आगम शैली की महंगा अधिक है वहां स्पेसिफिकता वर्णन करते हुए जनत सिद्धांत को कहीं फैच आउट किया जाए इसी तरह से पर एक स्पेशल जो विशेष वर्ण उनको मनन करते हुए अंत में एक सिद्धांत निकाला के सत्य समय विवेके जो बुद्धिमान जन है वह समय आने पर कौन विमोहित होता है अर्थात बुद्धिमान जन विमोहित तो नहीं होते हैं तो भोरे युवन भोरे प्राप्त दोषावसान रात्रि का अवसान होने पर कुम बता है, है फूलों के फूलों के बन से अपनी नींद का उद्यापन करके अब भाग रहे हैं कहा की ओर खिले हुए कमलों की ओर रात्रि में कमल बंद थे इसलिए वहां जा नहीं पाए पर तो कमल खिल गए हैं तो फूलों का त्याग करके अब कमल बन की ओर वे जा रहे हैं क्योंकि समय का विवेक आने पर कौन अपने लाभ को प्राप्त करना नहीं चाहिए इसके जय जय गोपाल जय जय श्री ला गो विदेव जय राधारण नि गौर हरी गौ जय